हस्तामक शिष्य तंतक वाकमस्मद गुरु सततमानी श्रुति स्मृते पुराणाना मालयं करुणालयं माम भगवत्द शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकरचार्य केशव बाधराय सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवत पुनः ईश्वर गुरात्मी मूर्ति वेद विभागिने यो देहाय नमः व्योमेहाय शांति शांति ओथरो वेदिया प्रश्नोपनिषद इसमें हम लोग चतुर्थ प्रश्न में प्रथम मंत्र विचार कर रहे थे यह प्रश्नोपनिषद अथर वेद का ब्राह्मण भाग में है मंत्र भाग में जो मुंडक उपनिषद है उसका व्याख्यान है ये मुंडकोपनिषद में कहा गया यथा सुदीप्तात् पाप का विस्फुलिंगा सहस्र सह प्रभवंत स्वरूप जैसे अच्छा जलता हुआ अग्नि से विस्फुलिंग निकलते हैं इसी प्रकार के अक्षर ब्रह्म से यह सब भाव ये पदार्थ सब उत्पन्न होते हैं पुनः उसी में ही लीन हो जाते हैं टीका में नीच से अक्षर स्वरूपस्य एव विवक्ष निर्णयार्थं कानि का इत्यादि प्रश्नों पाठ संशोधन करना है आगे, जागरिता दीनांग षी धर्मे विशेष निर्धारणा अन्यथा आत्मधर्मत्व तम आत्मर्मशायाँ तनिर्विशेषन अत्र अत अर्था अस्पनिषद और विशेष करके यह प्रश्न में एव अक्षरस्वूप इसमें जो पंचम प्रश्न है कहा कह कस्म सर्वे इति इसमें अक्षरस्वरूप का है निर्णय किया जाएगा विवक्षित है अक्षरस्वरूप से विवक्षितवात् वही विवक्षा अर्थात वही व्याख्यान करने का तात्पर्य उसी में है तन निर्णयार्थम तरणय अर्थात स्वरूप का निर्णय के लिए काी स्वपंती जो प्रश्न प्रथम प्रश्न करते हैं काी स्वपंती काी अस्मिन जागृति कतर ऐसद स्वप्न पश्यति कशात सुखम भवती ये सब जो प्रश्न किया गया ये सब इत्यादि प्रश्न जागरितादीना धर्मी विशेष निर्धारणार्थ ये जागरित अवस्था का धर्मी कौन है जागरित अवस्था हो गया धर्म यह जागरित अवस्था ये किसका होता है ये प्रश्न करते हैं तो धर्मी विशेष वो सब निर्धारण करेंगे जागरिता आदि कहने से स्वप्न स्वप्न का धर्मी कौन है सुसुप्ति का धर्मी कौन है ये सब निर्धारण करने के लिए यह चतुर्थ प्रश्न आरंभ हो रहे हैं ये क्यों निर्धारण करेंगे ये जागृत स्वप्न ये सब सुसुप्ति किसका है ये क्यों निर्धारण करते हैं तो अगर ये सब निर्धारण नहीं होगा तो मान लिया जाएगा ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति इत्यादि ये सब आत्मा का ही है तो आत्मा अगर धर्मी हो जाएगा निर्विशेष आत्मा ये सिद्ध नहीं हो पाएगा तो निर्विशेष अक्षर ब्रह्म यही ज्ञापन करना यहाँ तात्पर्य है तो अगर इसमें जो भ्रांति से उपलब्ध हो रहे हैं उनका अगर निराकरण नहीं किया जाएगा वास्तव तो अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होगा कुछ सविशेष का ही ज्ञान होता रहेगा अन्यथा तेसाम तेषा जागृतादीना आत्मधर्मत्व शंकायाम ये सब जागृतादि अवस्था ये आत्मा का ही धर्म है ऐसे शंका होने से तन निर्विशेषत्व निर्णया सिद्धे तन निर्विशेषत्व तशेषत्व तस् आत्मन निर्णय तस्य असिद्धि व नहीं हो पाएगा तशेषत्व निर्णय सिद्धे है यहां क्या विभक्ति ले सकते हैं पंचमें हेतु में पंचमें अर्थात नहीं हो पाएगा इस हेतु से जाए ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति इत्यादि का धर्मिका निर्णय किया जा रहा है भावान मंत्र कह दिया गया कि यथा सुदीप्ता पावकाद विस्फुलिंगा सहस्रश प्र, प्रभवते स्वरूप तथा अक्षरा ये सब विविधा भाव सौम्य तो जो विविधा विविध नाना प्रकार के जो भाव पदार्थ यह अक्षर से उत्पन्न होते हैं भावा नाम स्वरूप विभाग आदि विवक्षा तु भावान जो सब अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं उनका स्वरूप उनका विभाग विभाग अर्थात तो प्रभवअंती कहा गया ऐसे अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं आदि कहने से उसमें तत्र तत्र चयी अंतिम लीन हो जाते हैं ये जो मंत्र में कहा गया मुंडक में स्वरूप विभाग आदि आदि पद से लेंगे लय तो इनका स्वरूप इनका विभाग विभाग जो प्रभाव अक्षर से अलग हो जाते हैं और उनका लय लय अर्थात तो उसी में पुनः एक हो जाते हैं सुस्रुति काल में और प्रलय काल में आदि विवक्षायातु ये भावों का ये सब विवक्षायातु तान पुनर्उदयतः प्रचलती थी दृष्टान्त बलात् ये मंत्र आगे द्वितीय मंत्र है ये तभी तो प्रथम मंत्र का विचार चला है अड़तालीस पृष्ठ में आएगा ताहा ता अर्थात ओ सब जो प्रजा पुनः पुनः उदयतः प्रचरती उदयतः षठी अंत है अर्कश्य वहाँ विशेष्य है अर्कश तो पुनः पुनः उदयतः ताहा ताचरती जैसे ये सब रश्मि बार बार उदय होने वाला सूर्य का निकलते हैं इसी प्रकार की यह सब भाव पदार्थ अक्षर ब्रह्म से बार बार निकलते हैं पुनः सृष्टि प्रलय सृष्टि प्रलय ये लगा रहता है दृष्टांत बलाद यत्र दृष्टांत बलाद ये दृष्टांत देंगे आगे जैसे सूर्य का रश्मि जब सूर्य उदय होता है वो सूर्य का रश्मि सब विस्तृत तो हो जाते हैं पुनः सूर्य सूर्यअस्त होने का समय में सभी उसी में एकत्र हो जाते हैं सूर्य में एकत्र हो जाते हैं ये दृष्टांत दे करके अक्षर ब्रह्म से सृष्टि आरंभ में सब ये विभाग हो जाते हैं उससे निकलते हैं पुनः लय समय में उसी में सब लीन हो जाते हैं दृष्टांत बलात् यत्र एकी भावस ततो विभागे न निर्गमनम यत्र यत्र एकी ही भाव जिसमें एक हो जाते हैं ततो विभागे न निर्गमनम पुनः सृष्टि आरंभ में वहीं से निर्गमनों आते हैं इति अक्षर एकता पृथिव्यादी कार्यक्रम अक्षरा विभाग प्रतीतम भाष्य इति है अक्षर ब्रह्म में अक्षर सप्तम अंत अक्षरे एकी एक जाते हैं जबलीन हो जाते हैं कौन सब एक हो जाते हैं कहते हैं पृथिव्यादी कार्यक्रम पृथ्वी ये भूत हो गए भूत से बनेंगे कार्य और कर्ण कार्य कहने से स्थूल शरीर और कर्ण इंद्रिया।, इंद्रिया तो कार्य नाम ये सब एक ही भूता नाम जैसे सुसुप्ति समय में सब उसी में एक हो गए एक शरीर इंद्रिया सब उसी में लीन हो गए इसी प्रकार के व्य समि में अक्षरात विभाग प्रतीतेश अक्षर से विभाग होते हैं अर्थात तो अक्षर से निर्गमन होते हैं निकलते हैं प्रतीतेश तावन मात्रेण भाष्य उक्ता द्रष्ट्य इतना से भाष्य उक्ता उक्ता व्याख्याता अर्थात भाष्य का पंक्ति यहाँ तक व्याख्यान हो गया ऐसे टीकाकार कह रहे हैं एक तुवक्षया पूर्व पृष्ठ में भाष्य दिया था एक विवक्षया अधुना प्रश्नान उद्भावती प्रश्न अर्थात अभी आगे मंत्र का व्याख्यान आरंभ होगा तो हाष्यकार कहते हैं कि इसी विवक्षा से अर्थात ये अक्षर ब्रह्म जिससे ये सब उत्पन्न होते हैं जिसमें पुनः लीन हो जाते हैं और ये सब जो भाव पदार्थ निकलते हैं इनका स्वरूप और ये अवस्था का धर्मी कौन है ये सब निरूपण करने के लिए प्रश्न आरंभ हुआ अच्छा यह मंत्र का तो व्याख्यान हो गया था ना नहीं हुआ अच्छा अथ है इनम सौ सौर्यायणी गार्ग्य पप्रच्छ अच्छा हो गया था दीर्घ कैसे हुआ पूछ लेते हैं ठीक है पुनः हम बोल देते हैं सौर्या तो सौर्यायणी गार्ग्य पिपहलाद महर्षि को पूछे भगवान संबोधन करते हैं ये तस्मिन पुरुष है कहानी स्वपंथी अर्थात कौन सो जाता है सो जाता है अर्थात जागृत अवस्था में कौन जागृत रहता है तो जागृत का धर्म ही पूछते हैं तो उत्तर देंगे इंद्रिय इंद्रिय जागृत का धर्म इंद्रिय अगर कार्य नहीं किए तो स्वप्न में चला गया और कहानी अश्विन जागृति तीनों अवस्था में जागृत रह कर कर अर्थात शरीर का रक्षक कौन है उसका उत्तर देंगे प्राण कतर एस देव स्वप्नान पश्यति ये स्वप्न का धर्मी कौन है तो यहाँ कहेंगे मन मन ही ये स्वप्न देखता है कश्यत सुखम भवती सुसुप्त काल में ये सुख किसको होता है कहेंगे ये जीव है आनंदमय कोश उसमें प्रतिबिंबित होने वाला चैतन्य और जीव का अधिष्ठान कौन है कश्मे प्रतिष्ठिता भवंती काले जीव का नहीं सभी का तो वो कहेंगे अधिष्ठान ब्रह्म इस प्रकार की यहाँ अधिष्ठान ब्रह्म तूर्य उसी का अंतिम में निर्णय होगा अक्षर ब्रह्म इसका निर्णय होगा टीका में आगे में 46 छ्यालिस में तत्र आद्य प्रश्नेन आद्य प्रश्न था कस्रे स्वपति बहुवचंतीपन्ति इंद्रिया बहुवचन दिया इंद्रियाने बहुवचन हो जाएगा तत्र आद्य प्रश्नेन मंत्र में जो आद्य प्रश्न है उसमें कानी कपन कहने से जागरित धर्मी पृष्ठ धर्मी है तो धर्मी कर लेना है जागरित धर्मी अवस्था का धर्मी कौन ये पूछा गया अवस्था का धर्मी ये कैसे निर्णय होता है कहते हैं स्वप्ने ये व्यापार उपर में जागरिता नास्तः धर्मी इति तुम शक्य स्वप्ने स्वप्न शोपन अवस्था में यश्य व्यापार ऊपर में एक नंबर टिप्पणी कहाँ है अच्छा आगे हैं स्वप्न अवस्था में जिसका व्यापार उपर हो जाने पर जागृतम नास्ती स्वप्न में जागृत अवस्था नहीं है जिसका व्यापार नहीं होने से जागृत अवस्था नहीं होता है स तस् धर्मी स तस् धर्मी तस् कहने से जागरित से जागरित से धर्मी निश्चय तुम शक्यता जो रहने से जागरित जो नहीं रहा तो जागरित नहीं रहा वो जागरित का धर्मी हो जाएगा इतने निश्चय तुम शक्यवाद इसलिए जागरितों का जागृतों का जो धर्मियों है उनको जागृत रखना आवश्यक होता है अगर जागृत का धर्मी जागृत नहीं रहेंगे तो क्या अवस्था हो जाएगी <laughs> सुसुष्तिया आ जाएगा वो भी पुण्य का फल होता है कितने समय कौन जागृत रहेगा कितने समय स्वप्न में सुसुप्ति में चला जाएगा ये पुण्य का फल होता है अर्थात अदृष्ट जब देने फल देने के लिए आएगा अर्थात स्वप्न फल देने के लिए तैयार हो जाएगा अर्थात जो भोग स्वप्न अवस्था में होना है जो सुसुप्ति अवस्था में होना है वह हो कर्म जब फल देने के लिए तैयार हो जाएंगे अब जागृत अवस्था में हम रह नहीं पाएंगे क्योंकि यह मन का नियंत्रण करने वाला यह असंग कुटस्थ चैतन्य ब्रह्म नहीं है वो तो अपना कर्म उसका नियंत्रण करेगा जब यह कर्म फल देना पूरा हो जाएगा तब चला जाएगा सुसुप्त और स्वप्न में तो पुण्य है तो सत्कर्म में इंद्रिय जागृत रह पाएगा पुण्य नहीं है तो सत्कर्म में जागृत नहीं रह पाएगा तो सत्कर्म में जागृत नहीं रह पाएगा तो बाकी समाधिस्थ तो नहीं हो जाएगा असत्कर्म में लए, मतलब प्रवृत्त हो जाएगा ऐसे पुण्य अर्जन करना ये बहुत जरूरी है नहीं करेंगे तो ये धीरे धीरे चलेगा कुछ पुण्य होने से जैसे कहते हैं पॉकेट में अगर कुछ पैसा है फाइव स्टार होटल में जा सकते हैं किंतु अगर वो पैसा धीरे धीरे वो घटता रहेगा ख़त्म हो जाएगा एक दिन मतलब और वहाँ रहने का नहीं हो पाएगा इसी प्रकार की यह पुण्य अगर नहीं रहेगा धीरे धीरे घटेगा तो ये घटने से उसको जैसे न घटे उसका बंदोबस्त करना पड़ेगा अर्थात ये निष्काम सेवा ये सब तो नहीं करने से ये पुण्य घट जाता है घट जाने से फिर धीरे धीरे गिर जाते हैं फिसल जाते हैं आगे द्वितीय न अवस्थात्रयी भी शरीर रक्षणम कश्य धर्म ये पृष्ठ तो कानी जागृति ये प्रश्न द्वितीय प्रश्न हुआ अवस्थात्रयी अपनी तीनों अवस्था में शरीर शरीरक्षण कश्य धर्म ये शरीर का रक्षा करना है किसका धर्म ये पूछा गया जागृत अनुपरत व्यापार से प्राण से देह रक्षकत्व उपपत्ति है जागृत अनुपरत व्यापार दोनों समान अधिकरण है अर्थात तो जागृत रहने वाला अनुपरत व्यापार से समास कैसे कहेंगे हाँ ठीक है व्यापार अपरत व्यापारो ये प्राण से देहकारक्षक देहरक्षक उपपत्तेण ही देहकारक्षक तृतीय स्वप्न से धर्मी पृष्ठ तवन पश्यति कतर पश्यति कहा गया ये स्वप्न का धर्मी पूछते हैं चतुर्थेन सुसुप्ति धर्मी अर्थात कश्यत ये सुखम भवती पूछा गया सुसुप्ति का धर्मी क्योंकि सुख सुसुप्ति अवस्था में होता है सुखम अहम आश्वाप्समी सुप्तोत्थित परामर्शें सुख से सुसुप्ति सम्बंध अवगम सुखम अहम आश्वाप्सम इस प्रकार के सुक्त उत्थित सुप्त तो से जो ये उठा है जागृत हो गया है उसका परामर्श होता है सुखम अहम अस््वापसम तो सुखम अहम अश्वापसम अर्थात तो सुख का अनुभव किया था इसलिए सुषुप्त अवस्था में जो सुख अनुभव किया था सुखस्य से सुषुप्ति संबंध अवगमात सुषुप्त काल में सुख होता है ऐसा पता चलता है क्योंकि उठकर के कहता है सुखम अहम अस््वापसम पूर्व कालिक का उसी से समाश होता है ना ये पुराण नवकला सामना सुप्त उत्थिता ऐ इसन... मयूरवशति यद पूर्वज पूर्व कालिकुराण का नवकला सरण स वहाँ क्या था वहाँ स्नातक लिप्ता दिया अच्छा वो मयूरवश का दे अच्छा चाहिए तो अभी स्मरण नहीं करें थोड़ा वो देंगे तो अष्टाध्याय दे। वहाँ दृष्टांत तो दिया है स्नातकिप्ता अर्थात तो हस्ती जैसा करता है पहले स्नान करेगा बाद में पुनः ये धूलिया अपने ऊपर में डाल लेगा मयूर बंशक यू दो एक बहत्तर मैं मयूर बैंक से आदेश ने दिया नहीं कैसे को जरूरत तो पूर्व काले का पूर्व स्नात पश्चात अनुलिप्त स्नाताप्त तो उसी से ही हो जाएंगे तो वहाँ पूर्व शब्द दिया है यहाँ पूर्व शब्द अन्यत्र यहाँ पूर्व शब्द नहीं है अच्छा सुक्तोत्थित से तो समानधिकरण अर्थात जो सोया था वही उत्थान किया समानाधिकरण होता है यहाँ पूर्व काल क्या मेरे मेरे वंश का देश अच्छा वो तो दिया है वहाँ तो पूर्व शब्द साक्षात व्यवहार कर दिया है ना किंतु यहाँ सूक्त है उसी सूत्र से ही होता है क्योंकि समान अधिकरण है पूर्व शब्द यहाँ नहीं है पूर्व का का अच्छा, काल एक सर्वजरत पुराण नव केवला पूर्व काल एक सर्वजरत अच्छा पूर्व काल पूर्व शब्द नहीं पूर्व काल तो यहाँ सुप्तोत्थित ये सुप्त हो गया पूर्व काल उत्थित हो गया अनंतर काल और ये दोनों जब समानाधिकरण होते हैं पूर्व काल का। ही सुप्त सुप्तोत्थित परामर्शे सुखस्य सुख से सुषुप्ति संबंध अवगमान सुख सु, सु, ये सुसुप्त समय में ही होता है अन्य समय में होता है किंतु सुषुप्ति का सुख ये पंचम प्रश्न अवस्थात्रय विर्मुक्त अवस्थात्रय पर्यवसान भूमिपम तृतीय अक्षर इति विवेकः पंचम अंतिम प्रश्न में अवस्थात्रय विनुक्ता क्योंकि ये कस्वे संष प्रतिष्ठित संप्रति प्रतिष्ठिता तो सम्यक प्रतिता सम्यक प्रतिष्ठिता अर्थात जो अधिष्ठान है आधार सम्यक प्रतिता नहीं होता है आधार और अधिष्ठान कई शास्त्रों में से दो दिखाते हैं जैसे जिस समय रज्जु में सर्प दिखता है उस समय हम कहते हैं अयम सर्प वो अयम वहाँ उस समय में दिखता है तो अयम को कहा जाता है आधार किंतु रज्जु जो है वो अधिष्ठान अधिष्ठान उसको कहते हैं जिसका ज्ञान से ब्रह्म की निवृत्ति हो जाती है आधार उसको कहते हैं जो भ्रम काल में दृश्यमान पदार्थ के साथ मिलकर के भान होता है तो इसलिए जो इदम कह करके वहाँ दिखता है वो भ्रम में दिखता है उसको आधार कहा जाता है पर वो जो इदम दिखता है उस समय में वो इदम मिथ्या है अर्थात तो वो एकदम वास्तव नहीं है तो संश्लिष्टत्व है ना उसको मिथ्या कह दिया गया है आगे प्र, पंचम प्रश्न न अवस्थात्रय विनिर्मुक्तम अवस्थात्रय परवसान भूमि रूपम अवस्थात्रय का पर्यवसन पर्यवसन अर्थात अंतिम स्थिति वही जिसमें अवस्थात्रय लीन हो जाते हैं भूमि रूपम तुरियम अक्षरम पृष्ठम इति विवेक जो तूर्य है अक्षर तूर्य अर्थात सभी का वो अधिष्ठान ही है तुरियम जैसे चतुर्थम कह देते हैं तो वो यहाँ चतुर्थ तीन हो गए और एक चतुर्थ ऐसा नहीं हो जाएगा इसलिए भगवान भाष्यकार मांडुक्य में कह दिए माया माया संख्या तूर्यम अर्थात ये जो चतुर्थ तूर्य हम कह देते हैं माया संख्या माया में तीन और एक वास्तव तो इसको लेकर के चतुर्थ वास्तव चतुर्थ नहीं हो जाता है सभी का अधिष्ठान है अर्थात तो अध्यस्थ का दृष्टि से अध्यस्थ से भिन्न होने से इसको अन्य कह दिया गया कार्य आगे भाष्य में भगवान एक तमिन पुरुषे शिप पाणियादि मते काणा सपनती स्वाप कुरानीव्यापाराद ये प्रथम प्रश्न हो गया भगवान संबोधन करते हैं एतस्मिन् एकिपाणीयादमती यहाँ पुरुष पुष अर्थर मान जो पुरुष है क्या अर्थ स्वाप कुरानी श्वाप कुरानी का अर्थ स्व्यापाराद उपरमनते व्यापार से उपरम हो जाते हैं और च चमी जागृति तो यह शिरा पानी आदि यह जो पुरुष ये पुरुष में कौन जागृत रहता है जागृति अर्थात जागरण अनिद्रावस्था स्व्यापार कुरती जागरण जागरण अर्थात अनिद्रावस्था निद्रा नहीं होना ये जागरण है स्व्यापार कुरंती अर्थात कौन अपना व्यापार करते रहते हैं कतरह कतर कार्यकक्षण देवह स्वप्नान पश्यति कार्यकक्षण कार्य शरीर लक्षण इंद्रिय तय तय निर्धारण ष्ठी तय तो सब कार्य में जितने आगे कर्ण में जितने आगे वो सबके बीच में कतर एष देवह स्वप्नान पश्यति ये कौन है जो स्वप्न देखता है देवह देव अर्थात प्रकाश प्रकाशरूप क्योंकि वो देखता है मतलब ये प्रकाश रूप होगा स्वयं जड़ घट दूसरों को देखेगा नहीं इसलिए ये प्रकाश रूप कौन है टीका में कार्य कार्य प्रतिक्रिया कार्यम शरीरम प्राणो वा कार्य शब्द से शरीर अथवा प्राण और करुणा नि मनो आदि नहीं मनो को लेकर के ये करण हो जाएंगे मन और बाकी इंद्रिय सब करण हो गए भाष्य में स्वप्नो नाम जागृत दर्शनात् निवृत्त से जागृतबद्ध अंत शरीर यद दर्शनम स्वप्न किसको कहेंगे कहते हैं जागृत दर्शनात् निवृत्त जाग्रत दर्शन से निवृत्त हो गया अर्थात इंद्रिय अभी नहीं कर रहे हैं निवृत से जागृतव जैसा अंत शरीर यद दर्शनम अर्थात इंद्रिय कार्य नहीं कर रहा है तो बाह्य पदार्थों को ग्रहण नहीं करेगा इसलिए कहते हैं अंत शरीरे या शरीर का अंदर में जो अनुभव होता है इसलिए स्वप्नों का लक्षण पंजीकरण में क्या कहा गया इंद्रिय उपर में करणान अच्छा करणा न ऊपर में ज, जागरित संस्कार ज प्रत्यय है स स्वप्न कर्ा उपर में उपर में इंद्रियापर में अच्छा हम्म <laughs> <laughs> तो इंद्रिया नाम में इंद्रिया नाम में ऐसा नहीं है हाँ कर्णसु उपसंग्रेस कर्णेशु उपसृहृतेशु कर्ण जब उपसंगार हो जाते हैं करणेश उपसृतेसु जागर संस्कारज प्रत्यय स विषय स्वप्न और जागृत के लिए वहाँ लक्षण दिए हैं इंद्रिय अर्थोपलब्धि जागृर जा ये हो गया और सुसुप्ति के लिए दिए हैं सर्वज्ञानोपसंगारे बुद्धे है कारणात्मन अवस्थान सुसुप्ति ऐसे वहाँ लक्षण दिए हैं टीका में कह दिए कि कार्य शरीरम प्राणों व करणन मनो आदि भाष्य में स्वप्नों नाम जागृत दर्शनावृत्य जागृत दर्शन से निवृत हो गए जागृत बत अंत शरीर यशनम अंत शरीर में जो दर्शन होता है जैसे जाग्रत स्वप्नो अवस्था में लगेगा ये जाग्रत जैसा है टीका में तत्पद अच्छा पदार्थन उक्ति वाक्यांथ पिंडीकृत आह पदार्थों को कह दिए यहाँ तक जो ये प्रश्न हो गए ये प्रश्न का पद का अर्थ कह दिए अभी वाक्यर्थ अर्थम पिंडीकृत्य पिंडीकृत्य अर्थात उसका सार कहते हैं भाष्य में पदार्थ अर्थात ये जो तृतीय प्रश्न था ये कह देव ये स्वप्नान पश्यति इसका पदार्थ कह दिया गया अभी उस प्रश्न का सार अर्थ कहते हैं भाष्य में तत्कम कार्य लक्षणेन करण कार्यलक्षण दरणलक्षण क्य अभिप्राय तूम है यदर्शन अंत शरीर जागृतवत यदर्शन तत् कार्यलक्षण दीर शरीर के द्वारा ये निर्वतंते क्रीयते नियते किलक्षण क्नचि तद्दर्शनम तत्लक्षण तद निर्वर्त्यते अथवा तत्कण लक्षण निर्वर्त्यते तत्का अन्वय दोनों पार्श्व में यदर्शनम तत् तत्क इस प्रकार के अन्वय हो जाएगा टीका में तत्पद हो संबध्यते पूर्व में हो गया यदर्शनम उसके साथ भी संबंध है और पर में तत्कार्यलक्ष कार्यलक्षण कर्णलक्षण आगे भाष्य में उपरतेच जागृत स्वप्न व्यापारे जागृत और स्वप्न का व्यापार जब ऊपर हो जाएगा क्या अवस्था आएगा सुसुति यसन्नम निरायास लक्षण अनाबाधम सुखम कश्य एत भवती तो यत प्रसन्नम अर्थात ये जो जागृत स्वप्न का व्यापार नहीं रहेगा जो प्रसन्न स्थिति आएगी निरायास लक्षण उस अवस्था में कोई आयास नहीं होता है तो इसलिए चले जाते हैं उसमें क्योंकि उसमें कोई आयास नहीं है और ये जागृत अवस्था करने के लिए कितना आयास करना पड़ेगा अगर संस्कार विरुद्ध है तो आयास और अधिक लगेगा कोई भी पदार्थ में जब संस्कार नहीं रहता है तो कितना परिश्रम पड़ता है निरायास लक्षणम अनाबाधम सुखम तो अनावाधम अर्थात तो कोई कठिनाई नहीं है एक नंबर टिप्पणी दे दिए अच्छा ना आगे आएगा वो. अनाबाधम सुखम अनाबाध सुख भवति यह सुख किसको होता है टीका में प्रसन्नम का अर्थ कहते हैं विषयसंपर्क रहितम विषय संपर्क ये कालुष्य कालुष्य अर्थात यही मल होते हैं विष्प होते हैं यही दोनों स तमस रजस यही दोनों कालुष्य है उससे रहित हो जाता है तो प्रसन्न होता है निरायास आगे कहा निरायास निरायासेन विक्षेप अभाव मात्रे लक्ष्यते विभज्यते विक्षेप नहीं रहना इतना ही निरायास सुस्रुप्ति में अज्ञान रहेगा रहेगा खाली विक्षेप नहीं रहेगा विक्षेप नहीं रहने से दुख नहीं होता है आयास नहीं पड़ता है विक्षेप अभाव मात्रे न लक्ष्यते और अभिव्यज्यतें उसका अभिव्यक्ति हो जाते हैं, सुखों का अभिव्यक्ति हो जाते हैं निर्वातस्थ निर्वातस्थापित निर्वात स्थापित दीपालोकवत अनावाधम विनाशरहित सत्यम आत्मस्वरूपम इत्यर्थ निर्वात स्थापित दीपालोकवत निर्वात जहाँ बात नहीं है उस उस स्थान पर लेकर के दीप रख दिया गया वो दीप जैसा अर्थात विचलित न हो करके अर्थात जलता रहता है वो दीपो शिखा और उसमें कोई चलन नहीं होता है इसी प्रकार के चलन का कार्य हो गया वायु वहाँ किंतु चल चलाए मानो वायु इतना तेज नहीं है इसी प्रकार की सुसुप्ति में विक्षेपण नहीं रहा विक्षेप नहीं रहने से कहते निराबाद अनाबाधम बिनाश रहितम अर्थात वो सुख बिनाश रहितम क्योंकि कोई विक्षेप नहीं है उस समय सत्यम आत्मस्वरूपम इत्यर्थः जो सत्यम आत्मस्वरूपम यह अर्थात यही उस समय में प्रतिबिंबित तो होता है अविद्या में प्रतिबिंबित तो होकर के यही सुख सुसुप्ति में अनुभव होता है उसको कारण सुख इसलिए कहते हैं सुख तीन प्रकार के भाग कर देते हैं स्वरूप सुख कारण सुख कार्य सुख स्वरूप सुख ज्ञानियों को होगा कारण सुख सुसुप्त अवस्था में कार्य सुख जो जागृत अथवा स्वप्न में हो जाएंगे जब प्रिय मोद प्रमोद इत्यादि वृत्ति होते हैं इसको कार्य सुख कहा जाएगा क्योंकि इससे मन का परिणाम होते हैं मन का परिणाम होकर के इसमें आनंदमय प्रतिबिंबित तो होगा तो आनंदमय प्रतिबिंबित तो होने से यह जो सुख हुआ आनंदमय में चैतन्य का प्रतिबिंब होकर के जो सुख होगा उससे मनोवृत्ति में आनंदमय प्रतिबिंबित होकर के जो सुख होगा इसका थोड़ा और घट जाएगा उसका सामर्थ्य थोड़ा कम रहेगा इसलिए सुसुप्ति का सुख विषय सुख से अधिक प्रबल होता है विषय सुख जागृत अवस्था में होगा अथवा स्वप्न में हो सकता है यह जो सुख होता है यह अंतकरण का परिणाम में आनंदमय का प्रतिबिंब और सुसुप्त अवस्था में जो सुख वहाँ आनंदमय में चैतन्य का परिणाम अर्थात जागृत अवस्था में जो प्रिय मोद प्रमोद इत्यादि हो कर के सुख होता है ये प्रतिबिंब का प्रतिबिंब हुआ स्वरूप का प्रतिबिंब आनंदमय और आनंदमय का प्रतिबिंब ये जागृत अवस्था में आया इसलिए प्रतिबिंब का प्रतिबिंब होने से उसका बल थोड़ा क्षीण हो जाता है इसलिए जितना भी विषय सुख मिले वो सबको छोड़ करके सुसुप्ति में जाना चाहता है अनावाधम विनाश रहित सत्यम आत्मस्वरूपमर्थ है यहाँ अनावाधम अर्थ कह दिया आगे सत्यम उसका अर्थ कहते हैं टीकाकार आत्मस्वरूपम तो ये सत्य शब्द भाष्य में नहीं है इसलिए देखिए भाष्य में है यत प्रसन्न निरायास लक्षण अनावाधम सुखम तो यहाँ सत्य शब्द नहीं है किंतु टीकाकार व्याख्यान कर दिए सत्यम आत्मस्वरूपम इसलिए टिप्पणीकार कह रहे हैं अनाबाधम इति अनातरम अनाबाधम भाष्य में जहाँ टिप्पणी दिया है उसके बाद सत्यमिति विशेषणांतरम विशेषणान्तरम नकार कट जाएगा सत्यमिति विशेषणांतरम विशेषणान्तरम टीकाकृत अभिमतम टीकाकार को ये अभिप्राय है तो वहाँ सत्य विशेषण भी होना चाहिए क्योंकि टीकाकार उसका व्याख्यान करते हैं सत्य स्वरूपम इत्यर्थ भाष्य में सुखम कस्य भवति यह सुख किसका होता है टीका में एक सुसुप्ते प्रकाशमन सुखम अहम अस्वाप्स परमर्श मूलभूत अवस्था में प्रकाशमान हो रहे कैसे विशेषणान विशेषणान विशेषणान्तरम सत्यम और एक विशेषण वहां चाहिए अनावाधमति अनंतरम सत्यमित विशेषण अनंतरम आगे अगर अनंतरम लेंगे तो अर्थात तो, अनावाधम तो, अना अनंतरम सत्यम ये विशेषण लेंगे और सत्यमिति विशेषण अनंतरम टीकाकृत का अभिप्राय ऐसे होगा सत्यमिति विशेषण के अनंतर इस विशेषण के अनंतर और क्या आएगा इसलिए अनाबाधम इति ये विशेषण हो गया इसके अनंतरम सत्यमिति मिति विशेषणान्तरम अन्यद विशेषणम ज्ञातव्यम टीकाकार को अभिप्राय है अन्यद विशेषणम वो सत्यम विशेषण के अनंतरम फिर और, और बाद में कुछ नहीं है आगे टीका में एक तीति प्रतिक्रियाएँ सुसुप्ते प्रकाशमान सुखम अहम इति परामर्श सुसुप्ति में जो प्रकाशमान जो सुख अनुभव होता है और सुखम अहम आश्वाप्समित परामर्श मूलभूतम यह जो परामर्श होता है परामर्श का मूल अनुभव होने से ही परामर्श परामर्श अर्थात प्रत्यविज्ञा कह सकते हैं स्मृति तो यह स्मृति है तथा परामर्श मूलम मूल अभूतम अर्थात सुसुप्ति में सुख का अनुभव होता है और सुप्तोत्थित होने से उसका परामर्श करता है तीन नंबर टिप्पणी कहा है? था था। दे दिया तीन नंबर टिप्पणी तो बार बार विचार में आता है देखिए तत्र तस् तत्र मान तस्त त्र तस् आत्मन प्रकाशमन क्योंकि सुसुप्ते प्रकाशमनम सुखमहम आश्वाप्समी पराममर्श मूलम अच्छा भाष्य में जो कहा गया अनावाधम आगे कहते हैं सत्यम और जो सत्यम टीका में कहते हैं अनावाधम बिना सरहित आगे सत्यम आत्मस्वरूपम तो यह जो अनावाधम सुखम कहते हैं कि अर्थात आत्मस्वरूप सुख प्रतिबिंबित तो होता है किंतु तो आत्मस्वरूप सुख ही वहाँ प्रतिबिंबित तो होता है तो तकाशम साधय आह सुखम अहम इत्यादि सुप्तो सुप्तोत्त्थित एवं पराममर्श अन्यथा अनुपत्तिया तत्प्रकाश सिद्ध्य सुप्तोत्त्थित जो सुख करके उठा उसका सुखम अहम अस्वाप्सम ये परामर्श नहीं हो पाएगा अगर उसको वहां सुख का प्रकाश नहीं हुआ है सुसुप्ति में अगर सुख का अनुभव नहीं होगा उठने के बाद परामर्श नहीं हो पाएगा तत्प्रकाश है सिद्धि इसलिए सुख का प्रकाश वहाँ होता है अन्यत्र शास्त्र में बताते हैं सुसुप्ति अवस्था में अविद्या के तीन वृत्ति होते हैं एक हो गया अस्थिताकार अश्मि हम उठ के कहता है कि हम आसम कोई कहेगा आप कहाँ चले गए रात को कहेगा मैं था ये मैं था ये कैसे कह देता है कहते हैं सुसुप्ति में अनुभव होता था कि मैं था इसको कहते हैं अस्थिताकार और दूसरा कहते हैं अज्ञानाकार न किंचित अवैधिशम ये एक वृत्ति होती है ये भी अविद्या के वृत्ति और तृतीय होता है सुखाकार तभी उठकर के कहते हैं सुखम मोहम अस्वाप्सम ये तीन वृत्ति अविद्या के होते हैं तो ये सुखाकार वृत्ति इसका विषय वहाँ हो गया चैतन्य आत्मा ही वहाँ विषय होता है टीका में तस् काले आगे भाष्य में तस्मिन काले जागृत स्वप्न व्यापारा उपरता सस्म नु सर्वे सम्यीभूता संप्रतिष्ठिता पंचम प्रश्न करते हैं तस्मिन काले तस्मिन काले अर्थात ये अवस्था में जागृत स्वप्न व्यापारा उपरता सर्वे जागृत स्वप्न कुछ और व्यापार नहीं होता है सर्वे अर्थात ये सब शरीर कस्म सर्वे सर्वे सम्य एकीभूता सब एक हो गए सम प्रतिष्ठिता सम्यक प्रतिष्ठिता आगे टीका में कहेंगे यद्यपि टीका में बाव पर्स में यद्यपि पंचमेन प्रश्न तूरीय पृछ्यते पंचम प्रश्न के द्वारा वास्तविक अधिष्ठान ही पूछा जाता है अधिष्ठान जागृत में रहता है न स्वप्न में न सुसुप्ति में तीनों में तो आप क्यों सुसुप्ती अवस्था के बाद अधिष्ठानों को कह रहे हैं और सुसुप्त अवस्था में दिखा रहे हैं कि सब लीन हो गए जिसमें हमको अनुभव होता है कि सुसुप्ती अवस्था में कुछ भान नहीं होता है सब लीन हो जाते हैं तो सुषुप्ती अवस्था में जा कर के वो अधिष्ठानों को क्यों दिखाते हैं जो तो तीनों अवस्था में है इसलिए कहते हैं यद्यपि पंचमे न प्रश्न न तूरीय पूछा जाता है न सुषुप्ति पंचम प्रश्न के द्वारा तूर्य ही प्रश्न का विषय होता है सुसुप्ति वहाँ प्रश्न का विषय नहीं है तो तूर्य का उपस्थिति तो बाकी दो अवस्था में भी है किंतु सुसुप्ति का अव मतलब सुसुप्ति बाकी दो अवस्था में है क्या नहीं है पूर्व पक्ष का शंका हो रहे हैं आप जिस अवस्था में जाकर के पूछ रहे हैं उस अवस्था का जो असाधारण चीज है वही वहाँ पूछेंगे तो सुसुप्त अवस्था में असाधारण चीज़ हो गया सुसुप्ति तो इसलिए वहाँ सुषुप्ति विषय का प्रश्न है आप कहेंगे कि नही नहीं नहीं वहाँ तूरीय विषय का प्रश्न है तो तूरीय विषय का प्रश्न करना है तो सुषुप्ति में क्यों पूछना है वो तो यही हो सकता है तथा तो जागरूक स्वप्न में हो सकता है तो पूर्व पक्ष और शंका सिद्धांति उत्तर देता है यद्यपि सिद्धांती कहता है पंचमे न न तूरीयम पृछ्यते न सुषुप्ति तथापि तो संसार संसारदशायाम सर्वोपाधि रहित तूरीवस्था भावेन भावे न अभावना यहाँ संसार दशायाम सर्वोपाधि रहित तूरी अवस्था अभावैन तो समझने के लिए थोड़ा खंडाकार कर ले सकते हैं संसार अवस्था में तूरीय अवस्था है नहीं है है किंतु किन्तु उपाधि रहित होकर के है नहीं, नहीं है इसलिए कहते हैं सर्वोपाधि रहित तूरी अवस्था अभावे विवेकता तर दर्शनीय प्रदर्शनीय विवेक करके स्पष्ट रूपेण स्पष्टूपेण अवस्था को दिखाना है होने से व दिखान हैैसे सुसुप्त सुसुप्त अज्ञा सी इतरोपाधिरात्यन तत्रोपाधि विवेकणेन तुरी प्रदर्शन से सुक सुख तस्ल तुय प्रदर्शनाथ सर्व्रति प्रतिष्ठिता उगता है सुषुप्त सुसुप्ति अवस्था में अज्ञाने सती अभी सुसुप्ति अवस्था में अज्ञान रहेगा होने पर भी इतर उपाधि बुद्धि इत्यादि नहीं रहेंगे इतर उपाधि राहित्य न तत्र सर्वोपाधि विवेककरण न इसलिए तत्र तत्र सुषुप्त एवं अवस्था में ही सारे उपाधि का विवेक किया जा सकता है तो तूरीय प्रदर्शन से अज्ञान है अज्ञान का अर्थात अज्ञान व्यतिरिक्त तूरीय तो का वहाँ अनुभव कर वहाँ बताया जा सकता है सुकर आराम से किया जाता है सुकर में क्या सूत्र लगेगा कृष्राशु खल सुकर तस् काले तूरीय प्रदर्शनार्थ सर्व सम्रतिष्ठिता इति उसी समय में तूर्य प्रदर्शन तूर्य दिखाने के लिए तूर्य अर्थात तूर्य का व्याख्यान करने के लिए सर्व सम्प्रतिष्ठिता उक्ता इत सभी कुछ उसी में सम्प्रतिष्ठिता ऐसे कहा ठीक ठीक ठीक सर्व संप्रतिष्ठा उक्ता इत कस्मिन नो सर्व सम्प्रतिष्ठिता मंत्र है सर्व सम्प्रतिष्ठिता हाँ ठीक है यह प्रतिष्ठा सम्प्रतिष्ठा उक्ता ठीक है सम्यक एकीभूता भाष्य में प्रथम शब्द है इस पृष्ठा का सम्यक एकी भूता उसका करते हैं तदात्म भावो प्राप्त विलय गता इतर्थ तद आत्म भाव को प्राप्त करके विलय हो गए विलय गता दृष्टांत देते हैं आत्म आत्मभाव को प्राप्त करके विलय हुए इसका स्पष्ट करते हैं मधुनी रसवत भाष्य में मधुनि रसवत जैसे ये मधुमक्षी विभिन्न पुष्प से रस लाते हैं ला करके मधु बना दिए अभी जो ये मधु बन गया उसमें और भिन्न भिन्न पुष्प का रस ऐसे प्रतीति नहीं होगी मधुनी रस व प्रथम दृष्टान्त और समुद्रम प्रविष्ट नदी आदि समुद्र में प्रवेश कर गए जो नदी वो सब और भिन्न नहीं रहते हैं इस प्रकार की दो दृष्टान्त दे दें विवेक अनहा प्रतिष्ठिता संगता संप्रतिष्ठितावेक अनर् विवेक विवेककार अरह योग्य नहीं रहते हैं विवेक से अनर्हते वो सब विवेक का अयोग्य हो जाते हैं बहुवचन विवेक अनर् सत प्रतिष्ठिता परस्पर में भेद वहाँ प्रतीत नहीं होता है संगता संप्रतिता प्रतिष्ठिता किंतु मंत्र में दे दिया संप्रतिष्ठिता इसलिए कहते हैं संगता संप्रतिष्ठिता सम्यक प्रतिष्ठित हो जाते हैं टीका में यथा नाना नानापुष्परसा मधुनी एकी एक ही तद्व प्रथम दृष्टान्त तो हो गया नाना पुष्प से लाए गए रस मधु में एक हो जाते हैं तद्वद्वितर्थ विवेक अभाव मात्रे दृष्टांत तो उक्त यह जो दृष्टांत तो दिया गया ये विवेक नहीं होता है इतने अंश में दृष्टांत। तो। तो किंतु यहाँ दृष्टान्त तो दार्ष्टांतिक में जो मधु रस लाए ये मधुमक्षी और जो मधु बनाए मधु रस नहीं पुष्परस ये जो पुष्परस और ये मधु तो यह पुष्परस मधु ये सामान सत्ता को न भिन्न सत्ता को हुए और जो नदी और समुद्र भिन्न समान सत्ता का तो समान सत्ता का में अर्थात तो उन्हीं का सत्ता बिल्कुल वहाँ बना रहता है अर्थात तो जो जल समुद्र में गए वो जल का सत्ता ये चला गया न कारण रूपेण चला गया जल चला गया तेज रूपेण नहीं गया तो यहाँ समान सत्ता को होकर के रहते हैं अर्थात कार्य रूपेण ही रहते हैं और जो पुष्प रस वो पुष्प रस रस ही रहते हैं खाली उनका विभाग पता नहीं चलता किंतु जब ये सब बुद्धि इत्यादि जब लीन हो जाते हैं सुसुप्ति अवस्था में वहाँ क्या कार्य रूपेण लीन होता है ना कारण रूपेण लीन होते हैं कारण रूपेण लीन इसलिए कहते हैं विवेक नहीं होना इतने अंश में दृष्टांत तथा सर्वात्मना लय अभाव तो सर्वात्मना लय नहीं होता है अर्थात जैसे यहाँ मधु इत्यादि में वहाँ सर्वात्मना लय नहीं हुआ और पदार्थ बचा रहा तंतु तो तो इस प्रकार की नहीं है यहाँ तो लय हो गए सर्वात्मना लय अभाव इतिहा विवेक इति पूर्वम अच्छा आज यहाँ तक ओम ओ नो मित्रो ष्णुरुम नमो ब्रह्मणे नमस्ते प्रत्यक्षं वायव तमेव प्रत्यक्ष ब्रह्माशिवामेव प्रत्यक्ष ब्रह्मिशतमिशम सत्यवादीशन्मावी तदक्ता हावी मिदक्ता ओ शाति शांति ओम